पत्रावली 470 भगनी सत्तर निवेदिता को लिखित सैन फ्रांसिस्को 6 अप्रैल उन्नीस सौ प्रीमार्ग मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम लौट चुकी हो और जब मैंने यह सुना कि तुम पेरिस जा रही हो तो और भी खुशी हुई मैं भी पेरिस जाऊंगा इसमें कोई संदेह नहीं है किंतु कब तक जाऊंगा कह नहीं सकता श्रीमती लेगेट कह रही हैं कि अभी मेरा जाना उचित है एवं मुझे फ्रेंच भाषा भी सीखनी चाहिए मैं तो यह कहता हूँ कि जो होना है होगा तुम भी ऐसा ही करो तुम अपनी पुस्तक समाप्त कर डालो और उसके उपरांत हम पेरिस में सन को जीतने के लिए चल देंगे मेरी कैसी है उससे मेरा स्नेह कहना यहाँ का मेरा कार्य समाप्त हो चुका है मेरी यदि वहाँ रहे तो पंद्रह दिन के अंदर ही मैं शिकागो रवाना हो रहा हूँ वह शीघ्र ही पूर्व की ओर रवाना होने वाली है आशीर्वादक विवेकानंद पुनः मन सर्वव्यापी है जिस किसी स्थल से भी इसका स्पंदन सुना और अनुभव किया जा सकता है विवेकानंद चार श्रीमती लेगेट को लिखित १७१९ सौ टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को ७ अप्रैल उन्नीस मां घाव का कारण पूर्णतया दूर हो जाने का समाचार देने के उपलक्ष्य में मेरी बधाई स्वीकार करें मुझे कोई संदेह नहीं कि इस बार आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी आपके अत्यंत कृपापूर्ण पत्र से मुझे बड़ी स्फूर्ति मिली मुझे तनिक भी चिंता नहीं कि मेरी लोग मेरी सहायता के लिए आते हैं या नहीं मैं दिन प्रतिदिन शांत और चिंता रहित होता जा रहा हूं कृपया श्रीमती मिल्टन को मेरा प्यार कहें तुम्हें विश्वास है कि देर सवेर मैं अच्छा हो ही जाऊँगा कुल मिलाकर मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है यद्यपि बीच बीच में मैं पुनः गिर पड़ता हूँ यह बीच बीच का बीमार पड़ जाना भी मियाद और तेजी की दृष्टि से कम होता जा रहा है जिस तरह से अपने आपने ने का श्री का इलाज किया वह आपके ही अनुरूप है आपके महान हृदय के लिए आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है आप और आपके स्वजनों का सदैव कल्याण हो यह बिल्कुल सही है कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए और फ्रांसिसियों के बीच काम करना चाहिए मुझे आशा है कि जुलाई या इसके पूर्व ही मैं फ्रांस पहुंच जाऊंगा। जगनमाता सब जानती है आपका सदा सर्वदा मंगल हो यही मेरी प्रार्थना है आपका पुत्र विवेकानंद चार एक अमेरिकन मित्र को लिखित सैन फ्रांसिस्को ७ अप्रैल १९०० सौ प्रिय किंतु जब अब मैं इतना निश्चल तथा शांत हो चुका हूँ जैसा पहले कभी नहीं रहा अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर महान आनंद के साथ पूर्ण परिश्रम कर रहा हूं। कर्म में ही मेरा अधिकार है शेष माँ जाने देखो जितने दिन यहां रहने को मैंने सोचा था उससे अधिक दिन यहाँ रहकर मुझे कार्य करना होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है किंतु तदर्थ तुम अविचलित न होना अपनी सारी समस्याओं का समाधान मैं स्वयं ही कर लूँगा अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ एवं मुझे आलोक का भी दर्शन मिल रहा है सफलता के फल फलस्वरूप में विपथगामी बन जाता हूँ और मैं संन्यासी हूँ इस मूल बात की ओर संभवतः मेरी दृष्टि न रहती इसलिए माँ मुझे यह शिक्षा दे रही है मेरी नौका क्रमशः शांत बंदरगाह को जा रही है जहाँ से उसे कभी हटना न पड़ेगा जय जय माँ अब मुझे किसी प्रकार की आकांक्षा अथवा कोई उच्चाभिलाषा नहीं है माँ का नाम धन्य हो मैं श्री रामकृष्ण देव का दास हूँ मैं एक साधारण यंत्र मात्र हूँ और मैं कुछ नहीं जानता जानने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है वह गुरु की पता चार सौ श्रीमती ओली बुल को लिखे, 1719 टर्क स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को 8 अप्रैल 1900, प्रिय धीरा माता इसके साथ अभेदानंद का एक लंबा पत्र भेज रहा हूँ वह पूर्णतया विचलित जान पड़ता है मैं इस बात पर निश्चित हूँ कि थोड़ी सी दया उसको पूर्ण रूप से वश में कर लेगी वह जानता है कि आप उसे न्यूयॉर्क से बाहर खदेड़ना चाहती हैं आदि आदि वह मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है मैंने उससे यह कह दिया है कि सारे विषयों में वश आप पर पूर्ण विश्वास रखे तथा जब तक मैं न पहुँच जाऊँ तब तक वह न्यूयॉर्क में ही रहे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्यूयॉर्क की वर्तमान परिस्थिति में वे लोग मुझे वहाँ चाहते हैं क्या आपका भी विचार ऐसा ही है तब तो फिर शीघ्र ही चल देना है अपने मार्ग के लिए मैं पर्याप्त धन संग्रह कर रहा हूँ मार्ग में शिकागो तथा डिट्रैट में उतरने की इच्छा है शायद तब तक आप चल देंगी अभेदानंद ने अब तक बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है और आपको यह पता है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के कार्यों में कतई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ जो कार्यशील होते हैं उनकी एक निजी कार्य पद्धति होती है एवं यदि कोई उसमें हस्तक्षेप करना चाहे तो वे उसे ऐसा करने से रोकते हैं इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मैं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अवसर देता हूँ आप स्वयं ही कार्य क्षेत्र में हैं और सब कुछ जानती हैं मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में आपसे मैं उपदेश चाहता हूँ कलकत्ते के लिए जो धन भेज, भेजा गया है वह यथासमय वहाँ पहुँच चुका है इस डाक से मुझे इसकी खबर मिली है मेरी बहन ने अपनी ओर से अभिनंदन एवं कृतज्ञता प्रेषित की है लेकिन वह दुखी है कि वह अंग्रेजी नहीं लिख सकती मैं क्रमशः स्वस्थ होता जा रहा हूँ यहाँ तक कि पहाड़ पर भी मैं चल सकता हूँ कभी कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है किंतु अस्वस्थता का समय और पुनरावृत्ति क्रमशः घट रहे हैं श्रीमती मिल्टन को मैं धन्यवाद भेज रहा हूँ श्री ग्रैगडर ग्रैगडर ने एक संक्षिप्त पत्र लिखा है उस पर विश्वास किया गया है यह देखकर वह बेचारी बहुत ही कृतज्ञ है वह भी ठीक श्रीमती लेगेट की तरह ही है बहुत ही सुंदर बात है वाह शाबाश धन भी ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है यदि उसका संबंध अच्छे व्यक्ति से हो मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि श्री संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो उठे ओह बेचारी बहुत ही कष्ट में है संभवतः दो सप्ताह के अंदर ही मैं यहाँ से चल दूंगा पहले मुझे स्टार क्लोन नामक एक स्थान पर जाना है उसके बाद पूर्व की ओर रवाना होऊंगा। शायद डेल्वर भी जाना पड़े जो को हार्दिक स्नेह ज्ञापन कर रहा हूं, आपकी चिर संतान विवेकानंद पुनश्च इसमें कोई संदेह नहीं कि अंततः मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। भाव से इंजन की तरह मैं कार्य करता जा रहा हूं, रसोई बनाता हूं। इच्छा सुनसार भोजन करता हूँ एवं इतने पर भी मुझे नींद ठीक आती है और मैं स्वस्थ हूँ यदि आप ये देखते तो बहुत ही अच्छा लग होता अब तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि समया भाव था श्रीमती लेगेट स्वस्थ हो चुकी है एवं सदा की भांति चल फिर रही लेती हैं यह जानकर मुझे खुशी हुई शीघ्र ही वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो यही मेरी इच्छा तथा प्रार्थना है पुनश्च श्रीमती सेवियर के एक सुंदर यह पता चला कि उन लोगों ने अच्छी तरह से कार्य चालू कर रखा है कलकत्ते में भयानक रूप से प्लेग शुरू हो गई गया है किंतु अब की बार तदर्थ कोई हलचल नहीं है विवेकानंद पुनः क्या आपने अको बता दिया है कि मैंने संपूर्ण कार्यभार आप पर छोड़ रखा है हाँ आपको यह अच्छी प्रकार से विदित है कि कार्य कैसे किया जाता है लेकिन इससे वह दुखित प्रतीत होता है चार कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित सत्रह सौ उन्नीस टर्क स्टेट सैन फ्रांसिस्को दस अप्रैल 1900 सौ प्रेजो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्यूयॉर्क में एक शोरगुल मचा हुआ है अभेदानंद ने मुझे एक पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि वह न्यूयॉर्क छोड़कर चला जाएगा उसने ऐसा सोचा है कि श्रीमती बुल एवं तुमने उसके विरुद्ध मुझे बहुत कुछ लिखा है उसके उत्तर में मैंने उसे धैर्य बनाए रखने के लिए लिखा है और यह सूचित किया है कि श्रीमती बुल तथा कुमारी मैकलाउड उसके बारे में मुझे केवल अच्छी बातें ही लिखती हैं देखो जो जो इन सब बातों के बारे में मेरी नीति तो तुम्हें विदित ही है अर्थात सारे झंझटों से अलग रहना माँ ही इन विषयों की व्यवस्था करती है मेरा कार्य समाप्त हो चुका है जो मैं तो अवका अवकाश ले चुका हूँ माँ अब स्वयं ही अपना कार्य संचालित करती रहेंगी मैं तो इतना ही जानता हूँ जैसा कि तुमने परामर्श दिया है यहाँ पर जो कुछ धन मैंने एकत्र किया है उसे अब भेज दूँगा आज ही मैं भेज सकता था किंतु हजार की संख्या पूरी करने की प्रतीक्षा में हूँ इस सप्ताह के समाप्त होने से पूर्व ही सैन फ्रांसिस्को में एक हजार की पूर्ति की आशा है न्यूयॉर्क के नाम मैं एक ड्राफ्ट खरीद कर भेजूँगा अथवा बैंक को ही समुचित व्यवस्था करने के लिए कहूँगा मठ तथा हिमालय से अनेक पत्र आए हैं आज सुबह स्वरूपानंद का एक पत्र मिला है कल श्रीमती सेवियर का भी एक पत्र आया था कुमारी हैंस बारो से मैंने फोटो के बारे में कहा था त्रिलेगेट से मेरा नाम लेकर वेदांत सोसाइटी के संचालन की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहना मैंने इतना ही समझा है कि प्रत्येक देश में उसी की निजी प्रणाली अपनाकर हमें चलना होगा अतः यदि तुम्हारे कार्य का संपादन क्वचित कदाचित मुझे करना पड़ता तो मैं समस्त सहानुभूति रखने वाले सज्जनों की एक सभा बुलाकर उनसे यह पूछता कि वे आपस में सहयोग स्थापन करना चाहते हैं अथवा नहीं और यदि चाहते हो तो उसका रूप क्या होना चाहिए आदि किंतु तुम बुद्धिमती हो स्वयं ही इसकी व्यवस्था कर लेना मैं इससे मुक्ति चाहता हूं यदि तुम यही समझो कि मेरी उपस्थिति से सहायता मिल सकती है तो मैं लगभग पंद्रह दिन के अंदर आ सकता हूँ मेरा यहाँ का कार्य समाप्त हो चुका है सैन फ्रांसिस्को के बाहर स्टॉकटन नामक एक छोटा सा शहर है मैं कुछ दिन वहाँ पर कार्य करना चाहता हूँ उसके उपरान्त पूर्व की ओर जाना है मैं समझता हूँ कि अब मुझे विश्राम लेना आवश्यक है यद्यपि इस शहर में मैं प्रति सप्ताह सौ डॉलर पा सकता हूँ अब मैं न्यूयॉर्क पर लाइट बिग्रेड का आक्रमण फुट नोट क्रिमिया की लड़ाई में थोड़े से सज्जित छह सौ घुड़सवारों की एक सेना को भूल से यह आदेश प्राप्त हुआ कि प्रबल शत्रुदल पर आक्रमण करना होगा सभी को यह ज्ञात था कि इस आक्रमण का फल निश्चित रूप से मृत्यु को वर्ण करना ही है फिर भी गोलियों की परवाह न कर वे अग्रसर हुए एवं कुछ योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी ने अपना प्राण देकर इस आदर्श को चिरस्थायी बनाया कि कर्तव्य के आह्वान पर योद्धा कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं मेरा हार्दिक स्नेह जानना तुम्हारा चिरस्नेही विवेकानंद पुनश्च कार्य करने वाले तभी लोग यदि आपस में सहयोग स्थापन के विरोधी हो, तो क्या उससे कोई फल मिलने की कोई तुम्हें आशा है तुम ही यह अच्छी तरह से समझ सकती हो जैसा उचित प्रतीत हो करना निवेदिता ने शिकागो से मुझे एक पत्र लिखा है उसने कुछ प्रश्न किए हैं मैं उनका उत्तर दूंगा विवेकानंद